हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब फिर एक सोमवार और फिर एक हमारी बात आज की बात जानते हैं क्यों मेरे दिमाग में आई वो सिर्फ इसलिए आई कि हमारे पड़ोस में से कोई तबादला होकर चला गया तबादला होकर चला गया मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि वो ट्रांसफ़र पे गए

या मतलब घर छोड़कर किसी और जगह रहने चले गए बट चले गए ऐसा नहीं था कि मेरा उनसे कोई बहुत संबंध था मगर हाँ देखा देखी मुलाकात कभी कभार नमस्कार ये सब तो हो ही जाता है उनके जाने से बात ये नहीं थी कि उनके जाने से मुझे कुछ अटपटा लगा।

मगर मुझे अटपटा ये लगा कि सडनली दिमाग में यह ख्याल आया कि अरे अब इनसे लिफ्ट में मुलाकात नहीं होगी अब ये शाम को टहलते हुए नहीं नजर आएंगे ऐसी बात बस साहब वहीं पर एक शब्द जो कहीं बहुत दिन पहले सुना था वो दिमाग में गूंजने लगा आप जानते हैं वो शब्द क्या था

शब्द नहीं शब्द समूह कहना चाहिए वो समूह क्या था वो था वीसा लेकर मुलाकात के लिए आना अब साहब आपको मैं इसका संदर्भ बता दू संदर्भ ये है कि वीसा क्या मिलता है वीसा होता है ना जबकि वो स्थान जहां पर आप जाने वाले हों

वो स्थान आपको कुछ दिनों के लिए रहने की अनुमति देगी दे। वो वीसा मतलब आप कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पर कि आप केवल कुछ दिनों के लिए आपको भी पता है जहाँ आप गए हैं उस जगह वालों को पता हो भी सकता है ये भी नहीं भी पता हो सकता है यानी आपके वीसा की अवधि उन्हें पता हो ये ज़रूरी नहीं है

मगर उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि आप आए हैं तो जाने के लिए देखिए यूँ तो दुनिया में जो भी आया है वो जाने के लिए आया है वो हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है ना कुछ आदमी के बारे में अपने मधुशाला में कि आने वाला कहलाता है जाने वाला क्या क्या ऐसा कुछ कविता में कहा गया है मगर अब यहाँ पर मेरा जो मकसद है कहने का वो है कि जब

कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है जो आपको पता है कि अस्थायी रूप से आपके जीवन में आया है तो क्या होता है मैंने इस बात को महसूस किया है तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ इसी विषय पर थोड़ी सी बात करता हूं और अपने अनुभव आपके साथ साझा करता हूं

ताकि आपको भी ये अवसर मिले कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बार उस पिछले दरवाजे की ओर झांक कर देखें जिसको पार करके आप आज यहाँ तक आ पहुँचें देखिए साहब हमारे यहाँ क्या था कि हमारे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे उत्तर प्रदेश सरकार की और हर दो तीन साल पर ट्रांसफ़र होना एक कॉमन बात थी

अपने बचपन में हम लोगों ने कई जगहें देखी आपको बता सकता हूं हमने मेरठ से पढ़ाई शुरू की फिर फरुखाबाद गए फरुखाबाद से मंसूरपुर गए मंसूरपुर से बनारस आए बस जब बनारस आए तो फिर आए ही आए फिर बनारस से गए मगर

ये जो हमने तीन चार पाँच जगहें देखी यहाँ पर बहुत से जीवन के ऐसे अनुभव हुए जिनको उस समय तो हम शायद आ, उतना इवैल्यूएट नहीं कर सके जितना कि बाद में अब उनको समझ पाए अब मतलब अभी नहीं ये नहीं कि आज समझ पाए बीच जीवन में उनको समझ पाए फिर उसके बाद हमने बैंक में नौकरी की बैंक की नौकरी में भी पहले प्रोबेशन के दौरान

हर छः महीने चार महीने पर एक जगह से दूसरी जगह उसके बाद फिर बैंक की नौकरी में तबादले तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो छपरा मुजफ्फरपुर, बनारस चकिया नैनीताल ऐसे बहुत जगहें देखी बम्बई बम्बई तो भूल ही गए थे तो साहब फिर उसके बाद ये भी दिन देख लिए जब हम खुद जगह छोड़ जाने लगे यानी कि ये वो दिन थे

जबकि हम लोगों की जिंदगियों में वीसा लेकर आते थे कुछ समय के लिए आए रहे और चले गए उसके बाद साहब हम रिटायर हो गए जैसे कि अंततः ग जीवन में यदि जीवन है तो आपको रिटायर तो होना है और रिटायर होने के बाद ये भी बात पक्की है कि आप किसी एक स्थान पर रह जाएं, यही सबसे कॉमन बात है रिटायरमेंट के बाद

स्थान परिवर्तन होना असामान्य सी बात है कुछों का होता है मगर हमारे जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी और आ, मतलब अपने स्थिति से भी साधारण है तो हम जैसे लोगों के लिए तो रिटायरमेंट के बाद एक जगह पर स्थिर हो जाना ही जीवन का सत्य है तो साहब हम पिछले दस साल से एक स्थान पर बैठे हुए हैं

अब यहाँ पर हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो कुछ समय के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं तो साहब ये तो एक बात हुई अब देखिए हमने इसका मतलब अपनी जिंदगी में उन दोनों पहलुओं को देख लिया जहाँ पर आप खुद वीसा लेकर आने वाले हों या जहाँ पर कोई आपकी जिंदगी में वीसा लेकर आने वाला तो साहब इसका आपको बताता हूँ

मैंने जो पहला परिणाम देखा वो ये था कि आपके स्थायी संबंध बन पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए संबंध बनते हैं मैंने देखा लोगों से जिस समय आप मिलते हैं तो पहली बात तो ये कि जो ये वीसा वाले लोग होते हैं ना इनके संबंधों में इतनी तेजी से प्रगाढ़ता आ जाती है कि आप पूछिए अगर आप

दो पड़ोसी यानी कि जो एक ही जगह शहर में रहते होंगे और वहीं रहते बच्चे से बड़े हुए हों आप देखेंगे कि उनमें विश्वास जमते जमते दोस्ती होते होते समय लगता है यानी कि एक दो पीढ़ियां लग जाती हैं कभी कभी तो। मगर हमारे जैसे लोगों का संबंध बहुत तेज़ी से बनता है पहले दिन मुलाकात होती है और इसके बारे में वो एक गाना है ना

क्या गाना है जिसमें कहते हैं कि पहले दिन सोमवार को मुलाकात हुई सोमवार को को को हम मिले बुध मेरी नींद गई गुरुवार को हाँ ये देखिए तो साहब ये जो संबंध बनते हैं ना ये बड़ी तेजी से बनते हैं उसके बाद जब आप बिछड़ते हैं यानी कि जब वो विशाख के अवधि समाप्त होती है आप जाने वाले होते हैं तब क्या होता है तो भैया बस उस टाइम पर होता यह है

कि आप वादे आ, मतलब ये वादे इरादे कि साहब फ़ोन करते रहेंगे चिट्ठी लिखते रहेंगे और शायद कुछ समय तक चिट्ठी और फ़ोन का सिलसिला चलता भी है मगर ज़्यादातर मामलों में वो तो थोड़े दिनों में फिजल आउट हो जाते हैं अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है साहब ऐसा मेरे ख्याल से होता इसलिए है कि आप में जो कॉमनेलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है

भाई देखिए जब तक आप साथ हैं तो आपके पास शेयर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं शेयर मोमेंट्स हैं शेयर करने के लिए आप कहीं मुलाकात करते हैं कोई अनुभव एक्सपीरियंसेस होते अरे बत्ती चली जाती है लिफ्ट में फंस जाता है कोई आदमी तो क्या होता है साहब लिफ्ट में फंस गया भाई अब आप भी उसी घटना को देख रहे हैं अगला भी उसी घटना को देख रहा है तो एक शेयरड मोमेंट हो गया या

मान लीजिए शहर में कोई उत्सव हो रहा है तो उसका भी आपके पास आप दोनों के पास एक ही शेयर्ड मोमेंट होता है मगर जब आप दोनों अलग अलग जगह पर चले जाते हैं तो आपके शेयर्ड मोमेंट्स कम हो जाते हैं ये आपको सच बताऊं ये जो बात है ना ये खाली उस इस संदर्भ में ही नहीं ये अनेक संदर्भों में है आप देखिए कि जिन लोगों के शेयर्ड मोमेंट्स होते हैं

वो जब भी बात करेंगे तो उन शेयर्ड मोमेंट्स की बात करेंगे यानी अगर कभी मान लीजिए दो रिश्तेदार या दो पुराने दोस्त कहीं मिलते हैं तो वो पहले जो चर्चा शुरू होती है हालचाल पूछने के बाद वो होती है अच्छा भाई वो याद है ना जब हम वहाँ थे तो ऐसा हुआ था या जब मास्टर मिल्टन चरण साहब के साथ बात हुई तो आपको याद वही घटनाएँ रह जाती हैं यानी कि बातचीत का सिलसिला जो है

वो उन चीज़ों की ओर घूम जाता है और सच बात यह है कि जिनके शेयर्ड मोमेंट नहीं हैं उनमें बातचीत का कोई मतलब जिसे क्या कहते हैं ना कि कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं रह जाता मैंने देखा है कि बहुत से संबंध जो कभी किसी समय में बेहद प्रगाढ़ थे मगर समय के साथ अगर अब आप

मिलने मिलिए एक दूसरे से तो पता चला बीस साल पहले तो आप बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे बीस साल में आपके संबंध चिट्ठी पत्री तक या फोन तक कभी सीमित रह गए हो तो अब जब आप उनसे मिलते हैं तो आपके पास बात करने के लिए मुद्दे बहुत कम होते हैं हमारे आ, मतलब जो हमारे बिहेवियरल साइंस के गुरुजी थे वो ये कहते थे

कि यहाँ पर अब आपके पास पर्सनल स्पेस बहुत कम शेयर्ड रह जाती है अब आपके पास पर्सनल स्पेस तो है नहीं सोशल स्पेस है तो आप मोदी जी के बारे में बात कर सकते हैं मनमोहन सिंह के बारे में बात कर सकते हैं पेरिस ओलम्पिक की चर्चा कर सकते हैं विनेश फोगट की चर्चा कर सकते हैं मगर अपने भाई की चर्चा करना

शायद आपको उतना उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगता है कि वो वो उस एरिया से ये बाहर चले गए तो अब साहब सवाल ये है हमने देखा कि इस तरह के संबंध बनाना और मतलब उनको उनको रखना या उनका अलग हो जाना ये एक बेहद

अजीब व गरीब अनुभव है मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि पीड़ादायक है या सुखदायक है या दर्दनाक है या। मैं ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसे संबंधों को एक बार नज़र उठाकर देखने की जरूरत होती है तो अब क्या इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या ये होगा कि हमारे जैसे लोग जो यावर हैं अपने जीवन में

उन्हें क्या ऐसे प्रगाढ़ संबंध बनाने नहीं चाहिए हमारी पत्नी ने हमसे कहा एक दिन कि वो आपका वो टेलीविजन सीरियल वाला जो जो एनालॉज एनालॉजी है शायद एनालॉजी ही बोलते होंगे एनालॉजी है या एनालॉगी है जो भी आप समझिए उन्होंने कहा कि वो वाले इसमें काम आती है मैंने कहा यार वो बात तो सही है आपकी

क्योंकि जैसे एक लंबा टीवी सीरियल होता है ना वो जैसे पुराने ज़माने में हम लोग या बुनियाद इस तरह का टीवी सीरियल जो आता था उसमें क्या होता था कि कुछ पात्र थे जो शुरू से आखिर तक थे और कुछ पात्र थे जो बीच बीच में आते थे और चले जाते थे तो मुझे लगता है कि हमारा रोल पहले था कि हम उन गेस्ट पात्रों की तरह थे जो आते हैं और चले जाते हैं

अब आज परिस्थितियां बदल गई आज हमारा परमानेंट रोल हो गया है और अब कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं तो क्या किया जाए तो आखिरकार ऐसे संबंधों को किस प्रकार से जिया जाए मेरा यह प्रश्न अपने आप से है और ऑब्वियसली है चूंकि आपसे बात कर रहा हूं तो यह प्रश्न न सिर्फ अपने आप से है बल्कि ये प्रश्न आपसे भी

आप ये बताइए आपके हिसाब से ये संबंध कैसे होने चाहिए प्रगाड़ होने चाहिए इंटीमेट होने चाहिए या सतही होने चाहिए देखिए मुझे पता है कि सतही शब्द सुनते ही आप कहेंगे कि सतही तो नहीं होने चाहिए हर ठीक है मगर मेरा मतलब यहाँ पर सतही से मैं किसी नेगेटिव सेंस में ये सतही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा

मैं इस सतही शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि क्या ये संबंध ऐसे होने चाहिए जो मात्र सरफेस पर रहें यानी कि चाय में चीनी अच्छी है कि खराब है आज मेरे घर में पकौड़ी बनी है और आज मेरे घर में कद्दू बना है क्या इस टाइप के संबंध होने चाहिए या इन संबंधों में चाहे जो भी हो प्रगाढ़ता तो होनी ही चाहिए

यानी कि आपको अपनी अंतरंग बातें उनके साथ साझा करनी चाहिए तो अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए ये इसका इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो साहब मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं करूँगा मैंने तो ये तय किया है कि संबंध चाहे दो मिनट का हो दो घंटे का हो दो दिन का हो दो साल का हो उसमें

एक सच्चाई जरूर डाल दी जाए यानी कि वो संबंध कभी भी उस संबंध की लंबाई या दीर्घता को ध्यान में रख के न बना चाहिए अगर संबंध है तो है नहीं है तो नहीं है अब आप अपने आप को कितना साझा करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है कुछ लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरह साझा करना चाहते हैं

और वहीं कुछ लोग हैं जो कि जीवन के बहुत लंबे हिस्से को गुजारने के बाद भी साथ में एक दूसरे से कुछ साझा नहीं करना चाहते तो साहब ये तो आपकी मर्जी है मेरा ख्याल ये है कि इसमें वो संबंध कितने समय का है इसका बंधन नहीं होना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को परिचित के दायरे से उठा कर के मित्र के दायरे में रख दिया है

तो बेहतर ये है कि उस मित्र के दायरे में उसको मित्र के साथ जो भी आप साझा कर सकते हैं वो साझा करिए जरूरी है क्या कि आप 20 साल बाद जब उससे मिले तो पिछली कुछ बातों को ही दोहराएं। क्यों आने वाले भविष्य के बारे में भी तो उसके साथ चर्चा की जा सकती है जैसे यहां पर आपको एक उदाहरण देता हमारे कुछ मित्र हैं

जिनको कि हमने सचमुच में परिचित से उठा कर के मित्र की श्रेणी में रख लिया अब सवाल यह है कि यहाँ पर अब क्या मैं उनसे यदि पिछले दस साल से नहीं मिला तो क्या ये आवश्यक है कि दस साल बाद जब उनसे मिलूं, तो दस साल पुरानी ही बातें करूं? क्यों ना आने वाले दस सालों के बारे में उनके साथ कुछ साझा किया जाए

तो साहब ये एक मुद्दा जो मेरे दिमाग में आया था मैंने सोचा कि आपके साथ में बांटूं इसको और आपके साथ में इस पर कुछ चर्चा की जाए तो यह आपके साथ चर्चा की मैंने अब देखिए इस पर मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें तो इस संबंध में मैं आपको सबसे पहले हमारे साथ में तो हमारी पत्नी ही है

वो अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहेंगे। नमस्कार आप ये कह रहे थे कि बहुत साल बाद मिले तो क्या रहा क्या कैसा रहता है मेरे बहुत साल बाद ही अपने पुराने दोस्तों से मिलके कभी भी अटपटा और अजीब नहीं लगा लगा ही नहीं कि हम बहुत साल बाद मिल रहे हैं मिले और चर्चा शुरू खुशी

वो कभी कभी खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाना और ठहाके और अपना एक दूसरे का हाल चाल का आदान प्रदान बच्चों पतियों के बारे में शिकायतें और वो भी किसकी क्या प्रोग्रेस रि रिपोर्ट है कौन कितना सुधरा बिगड़ा और क्या चल रहा है सब कुछ और भविष्य के बारे में जो चिंताएं थीं वो कितनी दूर हो गई और, और आगे क्या होगा उसकी चर्चा मतलब

ऐसा कभी हम हमने अपने दोस्तों के साथ में ये कभी नहीं पाया कि कोई फॉर्मेलिटी टाइप चीज़ आ गई है या दूरी आ गई है बल्कि जितनी बार भी मिलते हैं उतनी बार लगता है कि हम और पास आ गए हैं यानी कि आपके हिसाब से हाँ। वीसा का जब रिन्यूअल होता है हाँ। तो आपका पुराना वीसा ही कंटिन्यू कर जाता है

पुराना वीजा नहीं कंटिन्यू करता है वो एनर्जी मल्टीप्लाइड हो जाती है वो प्यार मल्टीप्लाई हो जाता है वो एक दूसरे के लिए फिक्र कंसर्न जो भी है सब मल्टीप्लाइड हो जाता है सबका गुणा हो जाता है भाग नहीं होता है और गुणा होकर वो और बढ़ता है हमको लगता है हम लोग हैं कुछ अलग ब्रीड के जंतु oh, okay, okay, okay. <laughs> तो, वो डिस्टेंस की बात तो हम नहीं कहेंगे जो हमने या हम महसूस नहीं करो नहीं नहीं ऐसी बात

हमारी दोस्तें और हम लोग बहुत मतलब मज़ा आ जाता है मिलकर फिर से मिलते हैं फिर मज़ा आ जाता है और एक दूसरे की क्या बोलते हैं जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलतियाँ और मज़ेदार किस्से हैं दोहरा के और हंस के और खुश हो जाते हैं यादें ताज़ा कर करके आप बताएं हाँ तो सब देखिए इन्होंने एक बात तो ये कह दी कि पुराने बातें याद करते हैं

मेरा कहना यह है कि पुरानी बातें कितनी बार दोहराई जा सकती हैं आखिरकार उन्हीं बातों को दोहराते रहना ये जीवन में कुछ मज़ा मतलब जैसे पहली बार में शायद उस बात में हंसी आएगी मगर दूसरी बार में हंसी शायद थोड़ी कम हो जाएगी अरे अरे, अरे, अरे अरे आप ये मतलब आपका ये कहने का मतलब एक बोर्डम आ जाती है अरे नहीं साहब इस में जो हम नहीं मिले

इस दौरान जो नई गलतियां कर कर चुके होते हाँ। हैं नए मज़ेदार किस्से होते हैं उनका जिक्र होता है उस पर और हंसी होती है तो उस दौरान पुरानी बातें फिर से याद दिला दी जाती कि अच्छा ये भी तो आप ही नहीं किया था और फिर उठा शुरू और फिर चाहे कि तुझ क्या शुरू ठीक है साहब चलिए तो ये आपको एक और व्यू पॉइंट मिला जो कि मेरे विचार से थोड़ा सा फर्क कोई बात नहीं

तो अब आप भी विचार करिए अच्छा पिछले हफ्ते का जो गाना था उड़े जब जब जुल्फे तेरी उसके बारे में तो काफी चर्चा हुई कई लोगों ने उसके सही जवाब दिए मगर कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहे कोई बात नहीं चलिए वो कंफ्यूजन तो चलता रहता है अब इस हफ्ते का गाना आपके सामने ये आ रहा है

साहब ये गाना आपको बताना है और लेटे सी क्या होता है इस गाने के बारे में और इसके साथ ही आज की बात आपसे समाप्त करता हूँ अगले हफ्ते फिर आपसे बातचीत शुरू होगी फिर बातें करेंगे और हमारा ये कहना है ये वीज़ा शॉर्ट टाइम का जो है शॉर्ट टाइम का नहीं है शायद ये विचारों का फ़र्क हो या शायद कभी मन में आ जाती हो बात वरना जो दोस्ती हो गई वो तो बस हो गई और इसी के साथ

हम आप सबको नमस्कार हैं। ठीक है सर। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धूप धूप थी नसीब में में लिया है दम धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए चांदनी में सो लिए

एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए एक कदम पे हंस लिए एक कदम पे रो लिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए